तो एक मणि है मणि को चाहने वाला मणि को प्राप्त करने पर खुश हो जाता है और दूसरा मणि को चाह रहा था लेकिन न मिलने पर वो क्रुद्ध हो जाता है और तीसरा विरक्त होने रक्तना है न मणि का उसकी इच्छा है न अनिच्छा है तीसरा क्या है देखते हुए भी लाभ या अलाभ निमितक हर शुक्रो से वो रहित हो जाता है उदासीन भाव से करता है चीज एक है लेकिन उसके मानसिक संबंध के कारण से वस्तु में भेद न होने पर भी मानसिक जगत में भेद हो गया उसका प्रभाव उसका कार्य उसका फल सब में भेद आ गया यानी के भोग भेदा भेदोपरक्ता जीव सृष्टा आकार इत्यता तो भोग का भेद उपरक्त भेदरक्त जीवसृष्ट आकार में जो भेद आपने वर्णन किया वह तो कौन से कौन से दे आकार बताइए प्रियो अप्रिय उपेक्षा मणिगा जीव सृष्ट रूपम साधारण त्रिष् का जीव सृष्ट आकार तीन है प्रिय अप्रिय और उपेक्षी एक के लिए प्रिय है वही जब प्राप्त हुआ तो अप्रिय हो गया और तीसरे के लिए एक जीव भर में चीज है। आज लड्डू आपके लिए प्रिय है डायबिटीज हो, तो हो जाएगा तो अप्रिय हो जाएगा विरक्त हो जाएंगे तो लड्डू हो या ना हो हो तो ठीक है ना हो तो ठीक है कुछ नहीं पड़ तो आकार मानस व्यापार हुआ जीव सृष्ट आकार वस्तु में वस्तु अपने आप में किसी के लिए प्रीति के लिए अप्री भी हो जाता एक ही व्यक्ति कभी कभी अप्री भी हो जाता ना बुखार आ जाए आपको दही फ्री लगेगा लस्सी फ्री लगेगा अप्री हो गया कोई बुखार नहीं है तो ऐसे गर्मी में कोई लस्सी दे दे तो लगे अमृत मिल गया फ्री हो गया है तो वस्तु अपने आप कभी आपको प्रिय कभी अप्रिय उपेक्ष नहीं होता और स्वयं नशीति लोटो बराबर तो एक ही व्यक्ति के लिए अवस्था भेद से भी वस्तु स्वयं प्रिय अप्रिय या उपेक्ष नहीं होता अगर वस्तु का आकार वो ईश्वर सृष्ट है वह एक है सर्वसाधारण उसमें जो जीव ने आकार बना दिया प्रिय अप्रियव उपेक्ष वो अनेक हो गया व्यक्ति वृत्ति के लिए वो भिन्न भिन्न हो गया अवस्था अवस्था में भी भिन्न भिन्न हो गया वही कह रहे प्रियो, प्रियो इत्याकारा मणिगा आश्रय मणि में ये तीन आकार देखने को मिल रहा है प्रिय अप्रिय उपेक्ष ये तीनों का सृष्टा जीव है, जीवों के द्वारा सृष्ट और ईश से सृष्ट वो जो भौतिक आकार है उसका ईश् सिस्टम रूपम, साधारण चाहे प्रियता हो तो भी वैसे ही मणि अप्रियो मणि का रूप बदलेगा क्या मणि बड़ा छोटा कुछ हो जाएगा क्या मणि का स्वर तो वैसे को बैसे चाहे उसको प्रियता का दृष्टि से देखिए अप्रियता का दृष्टि तो से देखिए तो उपेक्षित दृष्टि से देखिए मणि का जो आकार है जो रंग है, जो है, जो जो साइज़ भी है अंतर पड़ता है तो जीव सृष्टि जो उसके अंदर मनोमय सृष्टि होगी जीव का मनोमयी सृष्टि है उसके अंदर प्रियता अप्रियता और उपेक्षता मणि निष्ठा प्रियत्व प्रियत्व और उपेक्षित आकार प्रियण आकारिदेद हैशिष्ट मणित्कार विशिष्ट मणि उपेक्षित आकार विशिष्ट मणि तीनों ही से विशिष्ट मणि में साधारण मनुष्यूतमूप साधारण रूप मणि का स्वरूप है तीस निर्मित वो में दे दे दे दे। भेद आकार भेद को उदाहरण को लेकर उसमें भी घटाकर दिखा रहे हैं। एक है। उसके बारे में मनोमु सृष्टि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग है कैसे भारत कधा प्रतियोगी ध्यान न स्वरूप भार्य पति का दृष्टिकोण में वह स्त्री पत्नी है स्नुषा ससुर का दृष्टिकोण में वह बेटे का पुत्र वधु है नंदा पति का जो बड़े भाई का पत्नी का दृष्टिकोण में वो क्या हो जाएगी ननद बड़े भाई का ननद हो जाता है क्योंकि ननद जो बोलते पति का को पति का बहन को जो मैंने बड़े भाई का पत्नी के लिए वो खुद क्या हो जाएगी ननद हो जाएगी अर्थात बड़े भाई का पत्नी का दृष्टिकोण में वह स्त्री होगी ननद पति का दृष्टिकोण में वही स्त्री पत्नी है ससुर का दृष्टिकोण में बहु हो।, में हो गया और पति का वाहन का दृष्टिकोण पतिका यानी भाई का भाई का पत्र का दृष्टिकोण में ननद हो गई और पति के बड़े भाई पति का बड़े भाई का पत्नी का दृष्टिकोण में क्या हो गई वो याता पत्यु ज्येष्ठ भ्रातृ भारिया पति का ज्येष्ठ भ्राता की पत्री का दृष्टिकोण में छोटी वाली छोटे भाई दो भाई मान लो दोनों विशादी हो गई बड़े भाई का पत्नी छोटे भाई का पत्नी को क्या बोलेगी संस्कृत में याता संस्कृत। और माता पुत्र का दृष्टिकोण में मां हो जाती हुई स्त्री अब पति ससुर पति का बहन पति बड़े भाई की पत्नी और पुत्र इतने आदमी खड़े हैं वो सभी उस एक औरत को देख रहे हैं उस औरत को एक के मन में भारिया रूपा है दूसरे के लिए स्नुषा रूपा है तीसरे के लिए ननांद्रपा है चौथे के लिए रूपा है। के लिए है। इस प्रकार से एक स्त्री पांच पुरुष का पंच मनोमय स्वरूप को धारण कर ली। पांच भेद प्राप्त इत्यनेक अध प्रतियोगी भिया उस पुरुष रूपा प्रतियोगी की बुद्धि के आधार पर पांच अलग अलग प्रकार की हो गई योषित इसलिए मनो में ही स्त्री का भेद होगा न स्वरूप है। तो वही औरत है कुछ लंबी चौड़ी होगी यानी पत्नी है मोटी हो जाएगी क्या जा। पत्र पुत्र दुबली हो जाएगी क्या जा। उसके बाहरी आकार बाहर का रूप रेखा सब एक आकार ही है सभी के लिए वो ईश्वर सृष्ट स्त्री का शरीर है ईश्वर सृष्ट स्त्री के शरीर रंग है रूप है लावण्य है सौंदर्य सारी चीजें क्या है वो एक ही है सभी के लेकिन सब अभी मनोमयी संबंध गोले करके के मनोमयी आकार जो है सब के अंदर अलग अलग, अलग भाव उसका व्यवहार भी देखो बहुत पूरा अलग है पूरी व्यवहार में भेद हो जाता है नानंदा भर्तृभिनी याता देवर पत्नी प्रतियोगी धिया भर्तृ ससुर आदि लक्षण प्रतियोगी गोचर या बुद्धि नानांदा कर, कर रहे हैं पति की बहन करते हैं देवर की पत्नी प्रतियोगी ध्यान का मतलब वही पांच प्रतियोगी यहाँ कौन है पति ससुर के ही प्रतियोगी उनकी ध्या में उनकी बुद्धि की अपेक्षा से तत्पेक्षा उनकी बुद्धि की अपेक्षा से एक स्त्री के प्रति उनका मनोमयी स्त्री जो होती वो अलग अलग होती गई बल्कि बाह्य जो ईश्वरीय जो स्थूल पंचभूतात्मक जो शरीर जो स्त्री है उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है नोषित विषयाणी भार्शा इत्यादि विज्ञाव्य न तो तत्व विषयभूता स्वरूप भेद दृश्यते योषित विषयाण योषित विषयाण मैंने स्त्री विषय जो पति द्वारा पत्रिका श्री ससुर के द्वारा बहू का दृष्टि देखना इत्यादि ज्ञानी उन्होंने आदमियों के बुद्धि का ज्ञान में भेद हुआ स्त्री में तो कोई भेद नहीं है ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है उपलब्ध योषित उस विषय योषित का स्वरूप में कोई भेद नहीं है अतः प्रतियोगी दिशा योषित भिद ऐसा तो पूर्व स्वरूप कहा प्रतियोगिता बुद्धि से स्त्री में भी भेद हो गया जो आपने कहा ये तो ठीक नहीं है अयुक्तम संध्य आकारस्तु नो पुष्यतिशयो न दृष्टो जीवन निर्मित कदे भले ही शब्द ज्ञान बदल गया एक व्यक्ति इसको पत्नी मान रहा है दूसरा बहु मान रहा है कोई देवरा देवराणी मान रहा है कोई कुछ कोई ननद मानते कोई कुछ मान रहे हैं लेकिन मान ही रहना ना आपने बुद्धि के अंदर उनके ज्ञान में बदलाव है स्त्री में तो कोई अंतर नहीं पड़ा आपने कैसे कहा उनकी बुद्धि के द्वारा स्त्री के आकार में वेद हो गया जीव सृष्टि संबंध विशेषों को लेकर के जीव के आकार में तो कोई वेद नहीं है और पक्षी लोषित व स्त्री का शरीर में अतिशयों में दृष्टा कोई विशेष अंतर तो नहीं जीव निर्मित अतिशय तो देता आपने कैसे कह दिया स्त्री में भी भेद हो गया हां हा। स्त्री में भी भेद है मानस में स्त्री में भेद नहीं कह रहा हूं मनो में ही स्त्री में भेद है मनो में ही स्त्री में भेद है देखो आज यहां उत्तर भारत में तो विशेष वर्ण देखने को मिलता है पति के सामने बिना घुघुट का भी चलती देगी स्त्री घुघुट पहनेगी नहीं कोई जरूरी नहीं ससुर आ रहे वहां से उसके सामने क्या करेगी वो घूंग पहना करेंगे व्यवहार में कितने भेद हो गया यदि जीव सृष्टि के कारण तो स्त्री में कोई भेद ना होता आप आपकी घूंग लगा रही हो? वो स्त्री में भी भेद आ रहा है भले मांस में ही शरीर में भेद नहीं हो रहा है न मोटी पुतली हो रही ना रंग बदल रहा है ना रहा। लेकिन उस स्त्री के भी मन में तो ससुर है भाव है सुर में मेरी बेटी के बहु है पत्नी है भाव है उस भाव के कारण से सारा व्यवहार नहीं भेद हो रहा हो रहा इस मनोमय स्त्री का मनोमय पुरुष के कारण से व्यवहार ही भेद हो गया कि नहीं हो गया इसलिए हमारा कहना है इस वेदांत का मानसमय स्त्री का भेद भले ना हो लेकिन मनोमय स्त्री में मनोमयी पुरुष में भेद हो गया है उस भेद के कारण से व्यवहार में भेद हो रहा है व्यवहार के भेद में कारण से पुण्य पाप में अंतर हो जाता है पुण्य पाप में अंतर हो जाएगा जैसे कोई दूसरे पुरुष के साथ सोती नहीं है जैसे पति के साथ नहीं सोएगी तो सृष्टि कैसे चलेगा जिसको पति मानेगी उसके उसके साथ संबंध अलग होगा जिसको जेठ मान रही है देवर मान रही है उनके साथ सोएगी भेजा कर मनो में पुरुष भेद आगे ना मानस में पुरुष कहा है लेकिन मनोमय पुरुष भेद के कारण से व्यवहार का संबंध भेद हो जाता कहता है ज्ञान विलक्षण से ज्ञान में विलक्षणता का, का कारण क्या है विलक्षणता कुछ कुछ मानना ही पड़ेगा ज्ञान में विलक्षणता का कारण ज्ञेय में विलक्षणता मानना पड़ेगा विषय में विलक्षणता माननी पड़ेगी उसके बिना ज्ञान में विलक्षणता नहीं हो सकती ये आकार भेदों की कर्तव्य इसे विषयाकार में भी भेद मानना पड़ेगा इतिहास न परिवर्तन इसे विषय का कौन सा आकार में भेद है अभी विचार विषय में दो आकार एक भौतिक आकार एक मनोमय आकार भौतिक आकार में कोई अंतर नहीं पड़ता मनोमय आकार में अंतर पड़ता है और मनोमय आकार ही बंधन का कारण है भौतिक आकार बंधन का कारण नहीं मनोमय आकार पुण्यपाप का कारण है भौतिक आकार पुण्य पाप कारण नहीं स्त्री पुरुष किया पाप हुआ क्या पुण्य हुआ कैसे निर्णय होगा निर्णय होगा उन दोनों के मनो में ही संबंध यदि स्त्री अगर पुरुष को पति मान रही है और अब पुरुष स्त्री को पत्नी मान रही है मान रहे हैं मन मन से स्वीकार कर चुके हैं तो उनका संबंध पाप है कि पुण्य है पुण्य और वही पुरुष स्त्री दो कर रहे हैं लेकिन इसको मालूम है पुरुष को ये मेरी पत्नी नहीं दूसरे की औरत है और औरत को भी मालूम है मेरा पति नहीं दूसरे का दूसरे की पति है कर संबंध कर रहे हैं और धर्म सम्मत है ही है मनोमय के लिए धर्मसम्मति तो होना चाहिए नहीं तो पापी पाप होगा अधर्म सम्मत है ना धर्म सम्मत नहीं तो अधर्म सम्मत है।, है तो सम्मत कुछ भी करो या तो धर्म से हो या तो अधर्म से है वो धर्म से सम्मत है पुण्य अधर्म समझ पाप जो भी क्रियाकलाप होता है वो तो धर्मानुरूप हो रहा है अधर्मानुरूप तो हो ही रहा है हर किसी वस्तु के साथ संबंध होगी उसे प्रियव में देखू या अपृत देखू या उपेक्षा करूं ये सारी बातें धर्मानुरूप होना चाहिए किसमें प्रियत्व रखना है किसमें अप्रियव रखना है किसी उपेक्षा को रखनी है यह निर्णय साधकों को कर मनो में संबंध यही बंधन और मोक्ष का साधन जिसमें प्रियत होना जिसमें उपेक्षा करोगे भगवान अपने प्रिय होना चाहिए और भगवान भी उपेक्षा कर रहे हो तो है सांसारिक वस्तु को होना चाहिए वहां हो दुख मिलेगा बंधन में जाएगा ये तो है, नहीं कि सब कुछ है। संसार में सब कुछ उपेक्षता प्रिय भी है संसार में अप्रिय भी है उपेक्ष के आधार पर ही मोक्ष में आगे बढ़ना हो तो साधना जो अपनी साधना अपना गुरु अपना जो शास्त्र है अपना जो धर्म है अपना जो ईश्वर है इष्ट देवता वो आपके लिए क्या है प्रिय होना चाहिए और जो आपकी साधना में बाधक है जो आपकी साधना में विषमता ला रहा है या आपकी साधना से मन को खेच के बाहर भिमुख कर रहा है वो सब आपके लिए अप्रिय है और वो चीज उपेक्ष है जो प्रिय और अप्रिय दोनों से गृष उसकी पैसा करो जो न तो साधन में वो उपयोगी है न साधन में बाधक है उपयोगी भी नहीं रहा बाधक भी नहीं रहा ऐसे पैसा करो क्यों उसका पीछा लग है जो मेरा हानि भी नहीं कर सकता है मेरा लाभ का भी नहीं है उसको क्या करो इस हर साधक के लिए चीजों को निर्णय लेना पड़ेगा कौन सा जिसमें मेरे है कौन सा अप्रिय है कौन सा उपेक्ष है उसी के आधार उपेक्षा करना केवल भाई वस्तु नहीं विद्यार्थियों में सहयोगियों में साथ रहने वाले में भी निर्णय लेना पड़ता है कौन प्रिय है हमारे लिए कौन अप्रिय है कौन उपेक्ष है ये तो हम लोगों को घर में संभालते थे माता पिता हम लोग दोस्तों पर पूरी निगरानी रखते थे और कहते थे वो दोस्त ठीक नहीं उसके साथ दोस्तों मत बढ़ाऊ गड्ढा में गिराएगा। ये लड़का ठीक, ये बहुत पढ़ाई लग रहा है रैंक स्टूडेंट है इसका दोस्ती करो इसके साथ बैठो लिखो पढ़ो लिखो इसके साथ इसके साथ खेलो भी उसे तो तो हम ना नहीं प्रिय तुम्हारा ये अप्रिय बाकी तुम इतना तुम्हारे प्रेरणा अप्रिय इतना तुम्हारे बिगाड़ रहे हैं ना तुम्हारे उपयोगी है उनसे दोस्ती मत करो ना उपयोग दृष्टि नहीं करना उपैसा करो वही से शिक्षा मिलता था तब सोचते थे हम लोग क्या बात इनके साथ ऐसे फिर समझते थे, थे वो वैसे से गड़बड़ बाद में पता लगता था क्लास में जब रिजल्ट आता था या उसको डांट फटकार हो रहा है उसको सस्पेंड कर रहे हैं टीचर तब लगते थे तो गड़बड़ था तभी तो सस्पेंड हो गया तो पिताजी ठीक बोले थे इसके साथ मित्रता मत करना अब मैं भी इसे मित्रता करता ये सिनेमा चला गया क्लास को छुट्टी मार करके बिना बताए और मैं भी इसके साथ सिनेमा चला जाता तो मैं भी सस्पेंड हो जाता जब वो सस्पेंड हुआ तब अकल खोला ओहो इसलिए उन्होंने कहा थे इसकी आदरनीय खराब है एक ठीक लड़का नहीं है उनकी दृष्टि पड़ी होगी उसकी हरकतें उन्होंने देखी है हमें क्या मालूम बच्चा है सब हमारे बराबर सबसे प्रेम करेंगे स्कूल में लेकिन वहाँ गलत दोस्ती हो जाता है तो आप गड्ढे में चला जाता है माता पिता का कर कर्तव्य होता है इस पर दृष्टि रखना कहाँ जा रहा है लड़का किस किससे प्रेम कर रहा है क्या हो रहा है वो लड़कों का पर ध्यान रखना पड़ता है फिर समझाना पड़ता ट्रेनिंग होता है बचपन से एक साथ अभी आप साथ आप सोचने लगो कौन प्रिय निर्णय नहीं ले पाओगे आप अपनी पाओ को प्री कर लोगे आप लो उल्टा हो जाएगा तो नहीं संस्कार ट्रेनिंग है सोचोगे शायद वर्तमान लाभ भी देखोगे और उसको प्री समझोगे वर्तमान में आपको लाभ देने वाला पीठ के पे भी मार सकता है इसे वर्तमान लाभ वर्तमान मीठा व्यवहार करने वाले से बहुत सुतर करना चाहिए वर्तमान में तो कड़वी सलाह दे रहा है लेकिन समझना ये हमारे हित से है लंबे असर में ये हमें लाभ देने वाला है उसको कोई स्वार्थ नहीं है इस इसलिए से मीठा व्यवहार नहीं कर रहा है बल्कि आपकी गलती को फटकार के बता रहा है इसका मतलब क्या है उसके अपना कोई स्वार्थ नहीं है अपने स्वार्थ पर क्या करता है आपसे हमेशा मीठा मीठा बोलेगा मीठा व्यवहार अपने स्वार्थ निकाल इसलिए जो शुरू में एक व्यक्ति आया दो आदमी आदमी आश्रम में आ गए चार आदमी आ जाते हैं मिलते हैं रहने लगते हैं उस समय समय लेते जो शुरू से मीठा मीठा संबंध बनाने कोशिश कर रहा है वैसे तो तो बहुत सतर्क जो आप उपेक्षा करके दूर रह रहा है उसको आप अध्ययन करते रहना उपेक्षा करने वाला ज्ञानी होगा विरक्त होगा इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है वो अपने साधन में लगा हुआ अपने लक्ष्य प्राप्त करने में लगा हुआ किसी कोई प्रिय नहीं कोई अप्रिय नहीं इसके लिए वो अपने लक्ष्य में लगा है, विरक्त है वो कुछ तो वो लेन किसी से वो आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा जो आपकी उपेक्षा कर रहा है वह आपका सबसे ज्यादा उपयोगी है जो आपके लिए अप्रिय वचन कह रहा है वह आपको उपयोगी जो प्रिय वचन करके शुरू में मित्रता बढ़ाना कोशिश करता है वो आपके लिए अप्रिय होगा लास्ट ये समाज ऐसा है को समझना पड़ता है नहीं समझने से क्या होता है मीठा बोलने वाले को हम अपना मान लेते हैं और कड़ू बोलने वाले को अप्रिय मान लेते हैं उपेक्षा तो करने वाले सर ये तो हम कुछ मानते है, तो तो है। ही हैं कैसा पशु है ये हमको समझते ही नहीं हमारे कोई वैल्यू नहीं हमको राम राम भी नहीं करता आप भी उसकी अपेक्षा करोगे बल्कि उसको गुस्सा भी हो जाओगे नतीजा क्या होगा उसका रिजल्ट हमने देखा है ऐसे करने से अपना ही नुकसान लोग साधकों को इन चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है सदा ऐसा नहीं होता है कोई कोई शुरू में भी प्रिय है वचन बोलने आए प्यार पर बोल रहा है प्यार पर समझाता भी है सब कुछ है अंत तक भी ऐसे रह है ऐसे भी कोई कोई होते हैं यानी कि सभी शुरू में जो मीठा बोलने वाला बदमाशी होता है ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ ये परत पड़ता है सीधा निर्णय नहीं लेना पाने के मतलब परत होता फिर निर्णय तब जाके आपका साधना भी सही होगा वातावरण राज्यों संगठित होंगे सही लोग रह पाएंगे सब अच्छा मिलकर आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो खटर पटर होगा सारे अपनी साधना भी बिगड़े अगले का भी साधना बिगड़ेगा सब विषय बता रहे शांति नहीं रहेगी ये साधकों के लिए बहुत ही जरूरी चीज जो मनो में ही सृष्टि है वही बंधन सुख दुख मोक्ष सबका था, था। वही बता रहे का चिदन मरोमयी स्त्री अभे देती अन्य मनोमयी मांसमयी स्त्री में कोई बदलाव नहीं होता यह हम भी मानते हैं लेकिन मांसमयी शरीर से भिन्न अन्य काचित मनोमयी आशी अन्य कोई मनोमयी स्त्री भी है मांसमैया अभेदी मानसमयी स्त्री में अभेद होने पर भी भिक्ष ते ही मनोमयी मनोमय स्त्री में भेद दिखाई देता दिखा है पूर्व पक्षी मयेगा वह मनोमय स्त्री तो भ्रांति ये सामने भी ग्रह सत्य है ना उसे कोई अंतर तो पढ़ नहीं रहा है अपने मनो में स्त्री तो पागल पन्ने से हो रहा है वो तो है वो। नहीं नहीं यही संसार का कारण हो है भाई ये भ्रांति मत समझो सबसे खतरनाक यही है वो मांस में शरीर खतरनाक नहीं है मांस में शरीर है मर जाएगा कल लेकिन तो मनोमे शरीर मरेगा क्या मनो में शरीर जन्म जन्मों तक चलता है वही संसार का मांस पर शेर को आप जल जाते थे न जा, क्या फर्क पड़ा कहीं आ रहे जा रहे वो आदमी आया चला गया हैं? ट्रेन में आया गया गाली दे दिया मनोमय शरीर आपका बन गया उसका और वो दिमाग बारम बार याद आता उसने मेरे को गाली दिया मेरे को गाली दिया था अरे कोई अनजान आदमी था कौन था क्या था लेना आपके मन में बैठ गया ट्रेन यात्रा में वो आदमी कोई मेरे को गाली दिया दोहरे मिलना है नहीं वो कौन था पता भी नहीं बेफितुर का वो अपमान जो चीज है वो मन में बैठ गया वो में एक पुरुष बैठ गया अपमान करने वाला और उसको मर्डर करने के लिए सोच रहे हैं बेमा साम्राज्य मान पता ही नहीं होता ऐसा घटना है, है। अनावश्यक ये में ही खतरनाक है बाबा तस्तु मनोमय मस्तु भ्रांति स्थलों में मनोमय हुआ करता है कि बाहर में कोई सत्य वस्तु नहीं है भ्रांति में स्वप्न में आज क्या ना स्वप्न में वायु का विषय है क्या नहीं है इसलिए स्वप्न में और भ्रांति स्थलों में वायु विषय का न होने से मनोमय विषय को मैं मानता हूं लेकिन जागृत में मनोमय कैसे हो सकता है वायु विषय है ना पक्ष प्रमित स्थल तो तद जागृत स्थल में तो मनोमय शरीर मानना ठीक नहीं क्योंकि भाई वस्तु भाई, भाई, भाई वस्तु विद्यमान है जहां पाई वस्तु नहीं है वह मनोमयी कल्पना करनी माननी चाहिए जहां बायु वस्तु है वह मनोमय नहीं मानना चाहिए यह पूर्व पक्ष कहता है संकट है तो सिद्धांत की ऐसी बात नहीं भ्रांति स्वप्न मनोराज्य स्मृति रहा कुछ भ्रांति hmm. मेय मनोमयराज्य स्मृति इनमें मनोमय वस्तु हो हमें कोई विरोध नहीं किंतु जाग्रत काल में मान न मेय से मान मने इंद्रिया hmm. प्रमाण के द्वारा प्रमेय विषयों को जो बाह्य विषयों को ग्रहण किया गया है इसे न मनोमयता या मनोमय विषय नहीं है यथार्थ विषय है सत्य विषय है प्रत्यक्षादि प्रमाण मे से प्रमे से घटाले है गृहत् घटाली तो को मनोमय हम नहीं मानूंगा घटाली तो पांच भौतिक है तो सिद्धांत के दमिति स्थल विषय सत्य अंगी करोती देखो प्रत्यक्षादी प्रमाण से जिन्हें ज्ञान क्षण में मैं बाह्य विषय भी मान रहा हूं मैं इसका निराकरण नहीं कर रहा हूं लेकिन उन बाह विषयों के रहते हुए भी प्रत्यक्षादी प्रमाण के द्वारा ग्राह्य बाह विषयों के रहने पर भी उन बा विषयों के बाह विषयाकार भौतिक आकार जो है उसके अलावा उन्हीं को लेकर के हम लोग क्या करते अपना एक मनोमय आकार भी बना लेते हैं और जो अपने द्वारा बना लिया गया मनोमय आकार वही जीव सृष्टि है, वही बंधन और मोक्ष है। इस सिंत कहता है मैं जागरण काल में का खंडन नहीं कर रहा हूं ये पहले भी कहना मानस मई शरीर मैं मान रहा हूं स्त्री का लेकिन उसके ले, उसको देख करके विभिन्न पुरुषों के द्वारा मनोमय शरीर की कल्पना है वो अलग अलग वो का है वो दुख का और सुख और मोक्षकार उसी बात को कहने इसीलिए वार्तिक हम भी मानते हैं भाष्यकार ने भी कहा है वार्तिककार ने भी कहा है बाहि विषय है हम मना नहीं कर रहे बाह्य विषयों को बाह्य विषयों का अपना ईश्वर श्रेष्ठ आकार के अलावा उन बायु विषयों को लेकर के ये जीव अपना मनोमय आकार जो बना लेता है वही संसार कारण है ये हम समझाना चाह रहे हैं हम बायु विषयों का खंडन नहीं करते बाढ़ हमसे बिल्कुल ठीक कह रहे हो सत्य वचन है तुम्हारा मान माने तुम्हें ये ना योगा माने तुम में यह नोगा मानव प्रमाण प्रमाणों के द्वारा के साथ संबंध होने संयोगा स्याद संयोग प्रमाणों में होता है विषयाकार होती है ये हम मानते मानते हैं क्यों क्यों हो जी कहते क्योंकि केवल हम नहीं मानते हमारे कपोड़ कल्पना नहीं है ये कि विषयाकार होता है मन मनों में आकार भी होता है ये मेरे सिद्धांति केवल नहीं भाषा काराभकार और वार्तिक कार्य के द्वारा ही हरियम अर्थ उदीर यह अर्थ का कथन किया गया विषय से तद विषय से मनोमय ठीक यदि आप ये स्वीकार कर रहे हो भाई भौतिक विषयाकार है विषयों का एक भौतिक आकार को स्वीकार कर रहे हो उसके अलावा मनोमय आकार क्यों मान रहे हो आप क्योंकि ये विषयाकार क्यों ना मनोमय आकार हो गए कहा बाय विषय न होता मनोमय बंदा कुछ आकार हम इन प्रमाणों के द्वारा जिन बाय विषयों को ग्रहण कर रहा हूं यदि ये बाय विषय न होते तो मेरे अंदर मनोमय आकार भी नहीं होता होगा क्या यह आकाश आप देख रहे हैं यह आप इन प्रिय ने आप प्रिय ने क्यों क्योंकि इस विषयाकार आप ग्रहण ही नहीं होता है, तो है नहीं उसमें रूप स्पर्श नहीं इसलिए आकाश को घट को ग्रहण करते हो वैसे आकाश को कोई मनोमय आकार आपके अंदर बनता नहीं घट को लेकर के मनोमय आकार बनता ये घट बढ़िया है ये घट खराब है इस घट में छेद हो गया है प्रिया प्रिय हो गया वो घट बढ़िया है कहीं छेद नहीं वो प्रिय है प्रिया, प्रिया प्रिय बन रहा कि नहीं बन रहा घटना आकाश बनेगा ये आकाश बढ़िया है वो आकाश खराब है होता है कभी क्योंकि जब तक इन प्रमाणों के द्वारा प्रमेय का ग्रहण न हो तो मनोमय आकार बनता ही नहीं से मनोमय आकार का समर्पक कौन है विषय आकार विषयाकार अधीन है मनोमय आकार मनोमय आकार अधीन है संसार सुख दुख मोक्ष ईश्वर सृष्टि का अधीन है जीव सृष्टि जीव सृष्टि का अधीन है बंधन और मोक्ष। मोक्षा दिखाना चाहूंगा एक विषय बहुविध उपभोग उपलब्य माना एक ही विषय में जो है नहीं माने विषयाकृति तस् योगा परमाणों में, में विषयाकार वृत्ति जो बन रही है वह तो मे के साथ विषयों के साथ योगात्म संबंधात्मं से होता है कपोर्ण कल्पित में इतिहास हो यह आपकी कल्पना है ऐसा मत तो हो यह तो भाष्य वर्तिकार के द्वारा भी सम्मत है क्योंकि मनोमय आकार के बिना सृष्ट भौतिक आकार, जो आकार से अलग कोई मनोमय आकार नहीं होता तो शब्द ज्ञान और व्यवहार भेद नहीं हो सकता किसी भी चीज के लिए जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं जो शब्द प्रयोग करने के साथ उस शब्द के संबंध जो ज्ञान है और उसके साथ जो व्यवहार है ये तीनों में भेद है या नहीं ये मांस में स्त्री के आधार पर वह एक है ना पर सभी उस स्त्री क्यों नहीं बोलते हैं? कोई बोल रहा है पत्नी है कोई कह रहा है बहू है कोई कहते ननद है कोई कहते याता है जेठानी है बेवरानी है संज्ञा क्यों बदल रही है शब्द बदल रही है शब्द बदल तो कहते इनको ग्रहस्थ कहते क्यों ये आदमी है तुम भी आदमी हो आदमी है। आदमी आदमी के आंतर पर अंतर पड़ रहे हैं क्या ब्रह्मचारी क्यों कहना ग्रहस्थ क्यों कहते मनोमय आकार मनोमय आकार शब्द बदल गया और ज्ञान भी बदल गया उसके अनुसार व्यवहार भी बदल गया उसके अनुसार कई बार कंजूस भगत आ जाए धारण भगत, भगत आ जाए भगत भगत आ आ जाए, जाए, साधारण नया भगत आ जाए शब्द तो बदल रहे हैं ना शब्द बदला ज्ञान बदल रहा उनको ले करके, है उनको लेकर के उनसे व्यवहार भी बदल जाए अंजूस भगत हैं, तो आप बचने की कोशिश करेंगे बेकार रहे जो तो टाइम फालतू दिमाग खाता है इसकी तो क्यों टाइम बर्बाद करेंगे दानी भगत है ओ, बेठो, बेठो, तो बैठो बैठो वो बैठेंगे नया भगत आ जाए पता ही नहीं कैसा है, क्या है चलो पटाने कोशिश करते हैं हर टाइम आओ बैठो चाय पियो चाय चुप पियो भाई देखेंगे पटाने कोशिश करेंगे और ठीक पट गया कुछ माल पानी मिलने वाला है तो आगे गया ध्यान देंगे नहीं तो इसको तो भी कंदी कोटी में डाल देंगे नहीं एक तो संज्ञाएं बदल रहे हैं ज्ञान भी बदल रहा है व्यवहार भी बदल रहा है सब क्या मानस में आकाश होती है बहुत एक बहुत ही विषय का आकार ना होने पर भी ज्ञान, व्यवहार सब बिल्कुल है। क्यों? हमारे के कारण। कई लोगों को मैं देखा सब निर्भर पैसों पर कर देते भक्तों को भी हम हमारे ब्रह्मचारी जी थे जिसने भगत ने बोला मैं आपको एक लाख रुपए दूंगा प्रश्न विश्व नहीं दिया तो हमारे ब्रह्मचारी फोन आता है समझ नहीं है तो, मेरे को पता चला मैंने ये क्यों कर रही परिस्थिति वैसे है उसका पैसा लगना नहीं था शायद नहीं दे पा रहा है अब क्यों उसको लेकर हम उसे राग देश करेंगे नहीं, दे नहीं, दे नहीं दिया काम रुक रहे क्या भगवान को कहीं से चल रहा है सारा काम हो गया कोई काम रुका गया। तो, क्यों देने वालों को प्यार करें ना देने वालों को क्यों हम भेंट दे। करें सब कर्मफल है जहां से आने आएगा जहां से नहीं आने वो नहीं आएगा इस चीज से अपेक्षा मत करो कह गया तो भी सुनो एक कहा से दूसरे कहां से छोड़ो क्या पता देगा बोल तो क्या गया है आ जाए तो आगे हम मान लूंगा नहीं क्यों उसके पीछे सोचना देगा देगा देगा लालच करके बैठे रहोगे और नहीं देगा तो बिगड़ जाएगा टेंशन हो जाएगा तुम्हारी टेंशन नहीं लेना आज यहां से आया कल वहां से आएगा नहीं है कहीं न कहीं से तो आएगा भगवान ने पैदा कर रखा है सिर्फ रोटी भी देगा तुम क्यों सोच रहे हो यहां से तो वहां वहां से तो वहां वहां से तो वहां कहीं न कहीं से तो आ रहे हैं आएगा ही वो युवक क्षेम में भगवान ने कहा कभी एक दिन आपको भूखा रहना पड़ा क्या फिर क्या कम जो आप बनाना चाह रहे बना रहे खा रहे कम पड़ रहा है तो परेशान फिर कोई देना दे क्या फर्क पड़ता है आज अब भी इच्छा हो जाए हेलो बने खाओ तो कमी है क्या बनाइए खाइए भेज रहा है ना कहीं तो आया हुआ है इसीलिए इन चीजों के बारे में योग भगवान जो पूरे दिल दिल दिल के जो वचन को पूरी तरह विश्वास के चल रहा है मनोमयी आकर तब तो सुधरेगा जब भगवान भरोसे जियोगे तो मनोमय आकार में नहीं तो हम राग देश पड़ जाएंगे जिससे अपेक्षा करेंगे उसे उपेक्षा कर देंगे जिसे कुछ करेंगे उसे कुछ करेंगे राग देश पड़ जाएंगे दिया तो प्यार नहीं दिया तो उसे साफ दे देंगे है ना लोग साफ भी दे देते दे दे। पुनपटांग का सारा पुण्य नष्ट हो गया वो खुद का क्या फायदा इसलिए किससे कोई अपेक्षा ही मत करो अपना कर्तव्य करो जो भी आया है तो दिया नहीं दिया देने वाला नहीं देने वाले कोई मतलब अपना कर्तव्य सुख दुख लेके आया जो तुमसे बनता है समाधान कर दो कर्तव्य पैसा उनके लिए किसी का दुख, दुख दूर करोगे क्या कर सकते हो किसी का दुख पैसा लेकर कुछ नहीं कर सकते किसी का दुख पैसों से दूर नहीं होता किसी को सुख का पैसों से दे नहीं सकते तो क्योंकि अपेक्षा कर अपेक्षा ही नहीं करता अर्जुन जैसा विफल हो गया वो तो ब्राह्मण को पुत्र पैदा करा के दिखा दूंगा बोला ना कृष्ण को चैलेंज कर दिया कृष्ण का कोर्ट में ब्राह्मण था नहीं भागवत ब्राह्मण आकर मेरे सात बच्चे मर गए हे भगवान hey, तुम यहां बैठे हुए तेरे ही शहर में तेरे देश में दिए द्वारिका नगरी में मेरी एक इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती तो क्या भगवान तो अर्जुन गुस्साया छोड़ो भगवान मैं रहते हुए यहाँ पर कैसे यमराज जी आएगा तेरा बच्चा को लेगा मैं देख लेता हूँ चलो मैं पहलेदारी देता तुम्हारे घर पहरेदारी दिया सम्मान दिया ब्राह्मणी प्रामन से गर्भिणी हो गई आठ महीने तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसने फिर बाणों सेवन बना बाणों से शर्म भवन वर्णन उसके अंदर गर्भिणी को रखा और ऐसा स्पेशल बनाया उसने कहा से उसने अच्छे ऑक्सीजन देता वो स्पेशल और कहीं से छेद रही, कहीं से हम राज्य घुसने सकें कहीं से ऐसी बच्चा पैदा हो गया खुशियां मना लगी लड्डू बढ़ गई लड्डू बढ़ गई खुशी खुशी ने बच्चे को बाहर लाए घुमाए इधर दो चार लोग देखा मर गया अचानक अर्जुन देखते रह गए इतना रहे। कहां से हम राज्य में खड़ा हूं हिम्मत कैसे यहाँ आने ब्राह्मण को यमलोक के धमराज को फटका धमराज मैं कल आया ही नहीं बच्चे को मुझे पता ही नहीं आठ बच्चे मर गए कौन मारा मेरे को गए जाओ गया ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा के पास गए ब्रह्मा जी कहते नहीं अभी तो जिंदा है हमारे रिकॉर्ड में तो भी जिंदे हैं हमारे रिकार्ड में अभी उनकी आयु है, सब जवान हो गया कोई कुछ कुछ गया कोई पढ़ लिखा है कोई वेदपाटी हो गया कुछ हो रहा है तुम क्या बोल रहे हो उनकी मौत हुई ही नहीं कह ब्रह्मा जी अरे मौत ही नहीं हुई अभी तो लंबी लंबी आई हुई है सबकी पर गए कहाँ सारे लोग घुमा ढूंढा फांडा नहीं हुआ अर्जुन लौट गया अब क्या करता अरे क्या हो गया तुम लोग क्यों तो दुखी हो पता नहीं चला ऑटो पर से कहा ब्रह्मा जी करतेमराजी करते भी करते सब गए सबको कोई जवान हो गया कोई विद्वान हो गया कुछ हो गया कहाँ है पता नहीं सब लोग घूम गया ऊपर नीचे पाता कहीं नहीं। हो गया तेरा कंका तेरे बाढ़ का दम लिखा गया कहा माफी मांगी तो भगवान कहते चलो मेरे साथ उन्हें सत सतो ब्रह्मांड भेदन करके बाहर ले गए ब्रह्मांड भेदन करके बाहर ले गए सिर्फ महामाया नगरी में ले गए महा माया के पास महा माया के पास ही था वहां महाराधा बैठी हुई थी कृष्ण जब गए के साथ कृष्ण को फटकार दिया महाराज हे तुम क्या कर रहे हो से तुम मनुष्य बोला यहाँ पे हाँ कृष्ण नहीं माता क्षमा करो बहुत दुखी था इसलिए कोई बात नहीं किस ब्रह्मांड से तुम आए हो राजा फटकार दो तो भगवान कृष्ण को देखिये वो विरचा ने वो जो ब्रह्मांड दिख रहा है उस ब्रह्मांड में समाये तो देखे राधा महाराधा ब्रह्मांड ओ हो अषमे थे अच्छा अच्छा वहां द्वापर योग चल रहा है वहां से तुम आए हो क्यों लाए इसको क्या बात है वो अर्जुन डर के मारी छिप गया कृष्ण का पीछे तो तो अर्जुन को बोल तो देख सामने आजा, डरो मत माँ की कृपा हो रही है मामाये महाराजा जी सी बोलो क्या बात इस तरह से मैंने बड़ा अपमान किया वो आठों मरे भी मेरे से कुछ छुटकी बजाई आता बच्चे ले जाओ अपने साथ अहंकार को भंग करने के लिए लीला रची थी कृष्ण ने और से उस ग्राहा को दिखाया महा माया की माया को दिखाया गर्भ संहिता तो एक पुस्तक है विस्तृत वर्णन गर्भ ये सारी चीजें है कि अभिमान जो मनोमय ही है ना वो सबसे मैं इसको कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ उस भगवान के भरोसे ना जिक्र अपने बल के भरोसे सोचता है वो तो हमेशा होता है इसे कहते हैं वो मानो कि में जीव है। बहुत है ही जीव है भौतिक सृष्टि ईश्वर सृष्टि है और ईश्वर सृष्टि जब भौतिक सृष्टि ना होता ताकि मनोमय आकार सृष्टि नहीं बन सकता इसका भाष्यकार का वचन आदि बता रहे तदरतावत भाष्यवाय वचार वचन उदाहरण की भाषदार को कथन करने जा रहे हैं